संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व साल्व का वध सात और कृतवर्मा का युद्ध तथा दुर्योधन का पराक्रम संजय कहते हैं का राजा साल्व क्रोध में भरकर पांडव सेना पर चढ़ आया वह एरावत के समान एक पर्वताकार गजराज पर बैठा हुआ था उसने इन्द्र के समान अत्यंत भयंकर बाणों से पांडवों को बिन्ना आरंभ किया उसके बाढ़ छोड़ने और सैनिकों को यमलोक पहुंचाने में कितनी देर लगती है इसे कौरव या पांडव कोई भी नहीं जान सके का हाथी यद्यपि अकेला ही रणभूमि में विचर रहा था, तो भी पांडव संजय और सोमक उसे हजारों की संख्या में देखते थे सब ओर वही वह नजर आता था वह शत्रुओं की सेना को चारों ओर भगाने लगा योद्धा अत्यंत भयभीत हो जाने के कारण अब समरभूम में ठहर नहीं सके आपस में ही धक्के खाकर कुचले जाने लगे हाथी के वेग को वे गर्जने और शंख हो जाने लगे उनका शंख नाच सेनापति धृष्ट धुम से नहीं सहा गया वह बड़ी उतावली के साथ हाथी की ओर बढ़ा उसे आते देख साल ने द्रुप पुत्र का वध करने के लिए हाथी को उसी की ओर दौड़ाया तब धृष्टुम्ड ने तीन भयंकर नाराजों से हाथी को बिंध डाला फिर उसके कुंभस्थल को लक्ष करके उसने 500 सौ नाराज और मारे हाथी उन प्रहारों से घायल होकर पीछे की ओर भागा किंतु सालों ने सहसा उसे लौटा कर के रथ की ओर बढ़ा लिया नागराज को पुनः अपनी ओर आता देख धृष्ट भय से घबरा गया और हाथ में गला बड़े वेग के साथ रथ से कूद पड़ा इतने ही में हाथी ने रथ के पास पहुंचकर घोड़ों और सारथी को कुचल डाला फिर जोर जोर से गर्जना करते हुए उसने रथ को सोम से उठाकर जमीन पर पड़क दिया उस समय पांचाल राजकुमार को सालों के हाथी से पीड़ित देख भीमसेन, सेन शिखंडी और की सहसार उसके पास दौड़े आए आते ही उन्होंने अपने बाणों से हाथी का वेग रोक दिया उन महारथियों के द्वारा अपनी प्रगति रुक जाने से हाथी विचलित हो उठा इसी समय राजा सालु ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी उसके सहायकों की मार खाकर पांडव रथी इधर उधर भागने लगे सालु का यह पराक्रम देख पांचालों और शिजो ने हाहाकार करते हुए उसके गजराज को चारों ओर से घेर लिया तदंतर ने बड़े वेग से धावा किया और उस पर्वताकार हाथी के ऊपर गदा की चोट करके उसे बहुत घायल कर दिया उस आघात से हाथी का कुंभ स्थल फट गया और वह किड़ कर मुख से रक्त बमन करते हुए धराशाई हो गया इतने ही में सार्थिकी ने एक तीक्षण से, से धड़ से अलग कर दिया तब वृक्ष उस नागराज के साथ ही धरती पर गिर पड़ा के मारे जाने पर आपकी सेना का व्यू टूट गया सब सैनिक तितर बितर हो गए यद एक महारथी कृतवर्मा ने आगे बढ़कर शत्रुओं की सेना को रोक दिया उसे रणभूमि में डटा हुआ देख आपके भागे हुए सैनिक भी, भी परला आश्चर्यजनक थी अकेला होने पर भी उसने समस्त पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया कौरव हर्ष में भर कर सिंहनाथ करने लगे उनकी गर्जना सुनकर पांचाल योद्धा थर्रा उठे इतने में महाभाव सातिकी वहां आ पहुंचा आते ही उसकी राजा ध्रती से मुठभेड़ हुई सातिकी ने सात बार मारकर उन्हें तत्काल यमलोक पहुंचा दिया यद एक कृतवर्मा ने बड़े वेग से सातिकी पर धावा किया फिर दोनों महारथी एक दूसरे से भिड़ गए थोड़ी ही देर में उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया अब पांडव और पांचाल योद्वा दूर खड़े होकर दर्शक की भांति तमाशा देखने लगे कृतवर्मा ने चार तीखे बाढ़ों से सातिकी के चारों घोड़ों को बिंद डाला इसे सात्यकी को बड़ा क्रोध हुआ उसने भी आठ आठकों से कृतवर्मा को घायल कर दिया तब कृतवर्मा ने साहत करके एक से उसका पास पहुंचकर दस बाढ़ों से उसके सारथी तथा घोड़ों को मौत के घाट उतार दिया फिर रथ की ध्वजा भी काट डाली अब कृतवर्मा के क्रोध की सीमा न रही उसने सातिकी को मार डालने की इच्छा से उस पर सुल शूल का प्रहार किया किंतु सातिकी ने अपने तीखे बाणों से शूल को चकनाचूर कर दिया प्रतवरमा हक्का बक्का सा होकर देखता रह गया को इस दशा में पड़ा देख कृपाचार्य दौड़े आए और उसे अपने रथ में बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गए सातिकी रण में डटा रहा और कृतवर्मा रथहीन हो गया यह देख दुर्योधन की सेना में फिर से भगदड़ पड़ी परंतु उस समय इतनी धूल उड़ रही थी कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता था इसलिए आपको सैनिकों का भागना शत्रुओं को नहीं विदित हो सका सबके भागने पर भी दुर्योधन वहां डटा रहा वह बड़े वेग से शत्रुओं पर टूट पड़ा और अकेला होने पर भी समस्त पांडव योद्धाओं को उसने आगे बढ़ने से रोक दिया यही नहीं उसने शिखंडी द्रौपदी के पुत्र केक सोमक तथा सुनजय इन सब योद्धाओं को अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया शत्रु पक्ष का एक भी घोड़ा हाथी रथ या मनुष्य ऐसा नहीं था जो दुर्योधन के बाढ़ों से अछूता बचा हो जैसे धूल से सारी सेना ढकी हुई थी वैसे ही उसके बाढ़ों से भी ढकी दिखाई देती थी उस समय दुर्योधन ने सारी पृथ्वी को कर दिया था। शत्रु पक्ष के हजारों योद्धाओं में वह एक ही मर्द था उस युद्ध में आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा गया समस्त पांडव एक साथ मिलकर भी उसे पीछे नहीं हटा सके उसने युद्धि को सौ भीम को सत्तर सहदेव को पांच नकुल को चौसठ को पांच द्रौपदी के पुत्रों को पांच तथा को और दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर दुर्योधन पर धावा किया उसने दस मार मारकर दुर्योधन को बिंद डाला तत्पश्चात नकुल ने नौ सातिकी ने एक द्रौपदी के पुत्रों ने तिहत्तर धर्मराज ने पांच भीमसेन ने अस्सी बाढ़ मार कर दिखाई पड़ती थी इसी समय सपने के चारों घोड़ों को मार डाला और उन्हें भी बाणों से पीड़ित किया तब सहदेव राजा को अपने रथ पर बिठा कर रणभूमि से दूर हटा ले गया थोड़ी ही देर में दूसरे रथ पर सवार होकर युधिष्ठिर पुनः आ पहुंचे और उन्होंने शकुनी को पहले नौ बाढ़ मारकर फिर पांच बाढ़ों से डाला इसके बाद बड़े जोर से गर्जना करने लगे उधर उलूक चारों चारो ओर की बौछार करता हुआ नकुल पर जा चढ़ा तब नकुल ने भी बाणों की बड़ी भारी वर्षा की और शकुनी पुत्र उलूक को चारों ओर से ढक दिया दूसरे और कृपाचार्य में क्रोध में भर बाणों की मार से द्रौपदी के पुत्रों को घायल कर दिया तब वे भी कृपाचार्य को अपने सहायकों से पीड़ित करने लगे इस प्रकार उनमें विचित्र युद्ध होने लगा उस समय हाथी हाथियों से घोड़े घोड़ों से और रथी रथियों से भिड़ गए पैदलों का पैदलों के साथ मुकाबला होने लगा फिर तो बड़ा ही भयंकर और खमासान युद्ध छिड़ गया एक दूसरे का सामना करते हुए सभी योद्धा गरदने और शस्त्रों का प्रहार करने लगे